नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग कवियों को सुनते हैं बहुत ही अच्छा लगता है हमें सभी को हम सभी को बहुत अच्छा लगता है कवियों का अपना एक अंदाज होता है वो हर बात को बहुत ही सहज और मनोरंजन के साथ गीत कविता और डायलॉग के रूप में हमारे बीच रखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है हर मुश्किल बात बहुत ही सहज और प्रेम पूर्वक वो हम तक पहुंचाते हैं ताकि हम उस बात का सही अर्थ समझ लें आज के इस कवि मंच को संचालन करने वाले हैं किशोर पारी किशोर जी जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं कविताओं का जो अनुभव है या काव्य पाठ करने वाले हमारे किशोर जी तो करेंगे ही साथ साथ नितिन पुरोहित जी नीरज शर्मा जी मनोहर श्रीमाली जी कल्याण सिंह शेखावत और भी बहुत सारे लोग हमारे आज के शो में काव्य पाठ करेंगे नमस्कार आप सुन रहे रेडो मतबन नाइन्टी पॉइंट पर संस्कार के बढ़ते चरण और बहुत ही अच्छा आनंद आएगा आप सभी इन सारी कवियों को सुनने के बाद तुम्हें लगेगा कि जीवन का ये जो पल थे ये जो 20 25 30 मिनट हमारे पास थे बहुत ही अच्छा व्यथित हुआ ऐसा आपको लगेगा तो चलिए दोस्तों सुनते हैं कवि सम्मेलन अलग अलग कवियों की कुछ खास बातें इस शो में संस्कार के बढ़ते चरण में आपका स्वागत है ओम शांति इस पवित्र और आध्यात्मिक परिवेश में आज शब्दों के ये साधक बहुत दूर दूर से आए हैं मीडिया एक्शन फॉरम के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए ये बहुत अहोभाग्य है कि आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में एक अतिरिक्त ऊर्जा लेकर हम पूरे देश में जाएंगे और माँ वाणी के ये सभी साधक ये आध्यात्मिक राष्ट्रीय प्रेम स्नेह सद्भाव इन सब को अपने विषयों में जोड़ते हुए पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे मैं सभी कवियों का यहाँ पर आह्वान हो चुका है आदरणीय रमेश खत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी मंच पर पधारें नीरज शर्मा जी भी आए और बहुत कम समय हम लोगों के पास है जैसा कि मुझे कहा है कि एक घंटे का हमारे पास समय है कुछ हम विलंब से आए क्षमा चाहते हैं इसलिए बिना किसी विशेष भूमिका के हम चाहेंगे कि माँ शारदा का ये अनुष्ठान आरंभ हो मैं सीधी सीधी माँ शारदा की अभ्यर्थना के लिए प्रार्थना के लिए हमारे कवि मित्र जो कि पुष्कर से हमारे बीच में आए हैं उनको आह्वान करूं उससे पहले दो मिनट में आपसे बात करना चाहता हूं विशेष रूप से कवि सम्मेलन क्या है मित्रों कवि सम्मेलन पूरे देश के एक मूड का परिचायक है हमारे कवि मित्र रात रात भर जाग जो कुछ लिखते हैं देश के करोड़ों लोगों के मन की बात अपने शब्दों के माध्यम से कागज पर उकेरते हैं और वो अभिव्यक्ति के माध्यम से पूरे देश में जाती है निश्चित रूप से मैं नीरज जी को उद्धत करना चाहूंगा इस समय विशेष रूप से कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य और ये कवि इसलिए सौभाग्यशाली नहीं है कि ये लिखते हैं इसलिए सौभाग्यशाली है कि कोई शक्ति कोई परमात्मा इनसे लिखवाता है और इनके लिए मैं चार पंक्तियां हमारे एक वरण्य कविवर की उद्धत करना चाहूंगा कि हम दर्द के आशिक हैं तो वाणी के पुजारी हम दर्द के आशिक हैं तो वाणी के पुजारी हमसे ही तो पुरनूर है हर तम की अटारी दीवाने ऐसे कि खजाने से ना बहले दीवा ऐसे कि खजाने से ना बहले जिस दर पे मिले प्यार उस दर के भिखारी तो निश्चित रूप से आज इस दर पे हम लोगों को जो स्नेह मिला है एक बार जोरदार तालियां और कवि सम्मेलन जो होते हैं विशेष रूप से एक दो तरफा खेल होता है ये खिलाड़ी है आप श्रोता है और निश्चित रूप से जहा कहीं आपके दिलों को छूती हुई कोई पंक्तियां लगे आप आह कीजिए वाह कीजिए तालियां दीजिए और सभी कवियों का हौसला बढ़ाए निश्चित रूप से आइए मैं माँ वाणी की अभ्यर्थना के लिए भाई बालमुकुंद पुरोहित को आमंत्रित करूं करू पूर्व कि राजपाट धन नहीं मांगता में शार देर भाव दुविधा निकाल दे और भुजा में उछाल लाल लहू में उबाल देमा कलम में कुबत कलाम में कमाल दे तो जय श्री राम घोष जन्म परितोष जो बोले निहाल संग सत अकाल दे। देश की ये नया है कि शोर डावा डोल दैया भारती को मैया फिर बाल पाल लाल दे भारती को मैया फिर बस यही तालियां यही प्यार आपका मिलता रहे और बालमुकुंद भाई को आमंत्रित कर रहा हूँ और यदि एक स्टैंड मिल जाए हमको तो निश्चित रूप से बहुत ही एक अच्छा होगा क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी हमारी काम करती है साथ में कवि सम्मेलन की इस वेला पर माँ शारदे को आमंत्रण दे रहा हूँ अपने शब्दों के माध्यम से माँ विमले भगवती माँ विमले विनती करो स्वीकार हमारा नमन करो स्वीकार मातिये नमन करो स्वीकार हमारा नमन करो स्वीकार वीणा पाणी भगवती माँ विम ले वीणा पाणी भगवती माँ विमले सपनु को हम मधुमाए सपनों को हम मधुमाए सृजन की नई मशाल जलाए यथार्थ के पथ पर बढ़ पाए सच शिव सुंदर अपनाए सब स्वप्न करे साकार मातु सब स्वप्न करे साकार हमारी विनती करो स्वीकार भगवती विनती करो स्वीकार वीणा पानी भगवती माँ विमले वीणा पानी भगवती माँ विमूले तेरे आशीषों से महम का मान लिखे तेरे आशीषों से मातृभूमि का मान लिखें तेरी दया से मातृ भगवती जन जन का सम्मान लिखे दुख मिट जाए सारे जग के दुख मिट जाए सारे जग के सुख ले आकार हमारी विनती करो स्वीकार भगवती विनती करो स्वीकार बीणा पानी भगवती माँ विमले वीणा पानी भगवती माँ विमूले तेरी दया से तेरी तेरी दया और कृपा से बग्याय महकेगी नौ नौ सजन के शब्द शब्द से बग्याय चहकेगी दे देना इतनी शक्ति माँ दे देना इतनी शक्ति माँ कलम बने तलवार मातु करो स्वीकार हमारा नमन करो स्वीकार पाणी भगवती माँ विमले वीणा बहुत खूब मुकुंद भाई और मित्रों निश्चित रूप से जब हम दिल से किसी को याद करते हैं तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हमें मिलता कहते है कहते हैं कि सर झुकाने से नमाज तो होती है पर दिल भी झुकाना जरूरी है इबादत के लिए और भाई मुकुंद पुरोहित जी ने जिस दिल से ये प्रार्थना की है निश्चित रूप से माँ शारदा और सभी शक्तियाँ हमारे साथ साक्षात रूप से हैं और मैं भी अक्सर कहता हूँ कि धनधान चाहिए न सम्मान चाहिए हे शारदे हमें तो यही दान चाहिए और देना है तो भर देना अल्फाज में ताकत फिर हाथ में न तीर न कमान चाहिए और लेखनी में शारदे माँ जान चाहिए अश की तलवार में भी शान चाहिए बसता रहे मां ज्ञान का और ध्यान का डंका फिर से गुरु के पथ पे हिंदुस्तान चाहिए फिर से इसी कामना के साथ हमारी ये सभी राष्ट्रीय स्तर के कवि आज आपके सम्मुख हैं और इस कड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नीरज शर्मा जी को जो की आकाशवाणी माउंट आबू से जुड़े हुए हैं और हमारे बीच में आज उपस्थित हैं आपकी जोरदार तालियां हमारे इस युवा कवि के लिए हुआ है और अपने मन की बात समय सीमा हमारे पास है हर कवि चार मिनट पांच मिनट अधिक से अधिक इसमें अपना काव्य पाठ जो श्रेष्ठ दे सकता है एक बार जोरदार तालियां नीरज ओम शांति सभी को मेरा नमस्कार साथियों सितंबर का महीना हिंदी के लिए जाना जाता है हिंदी दिवस मनाएंगे हिंदी पखवाड़ा मनाएंगे तो हिंदी पर ही मेरी कुछ पंक्तियां है। हैं हिंदी में संवरते हैं हिंदी में संवरते हैं हिंदी में सजते हैं हिंदी में साथ फेरों में बंध जाते हैं फिर भी शादी कार्ड पर आरएसवीपी और इनविटेशन छपवाते हैं हिंदी में उठते हैं हिंदी में सोते हैं पर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के साथ स्वीट ड्रीम्स में खो जाते हैं स्वीट ड्रीम्स में खो जाते हैं हिंदी में गाते हैं हिंदी में करोड़ों कमाते हैं पर अपना परिचय माय नेम इज खान के के करवाते हैं माय नेम इज खान के के करवाते हैं आप समझ गए होंगे हिंदी में शीश झुकाते हैं मन्नतें मांगकर औलादें औलादे पाते हैं पर हेलो डैडी हाय मम्मा सुनकर खुश हो जाते हैं खुश हो जाते हैं सांसों में हिंदी से दूरियां मिटाते हैं सांसों में हिंदी से दूरियां मिटाते हैं पर क्लोजअप की चमक जरूर दिखाते हैं जरूर दिखाते हैं हिंदी में खाते हैं हिंदी में पचाते हैं फिर भी पिज्ज़ा बर्गर के साथ वेटर को बुलवाते हैं वेटर को बुलवाते हैं हिंदी में उपजाते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है हिंदी में उपजाते हैं खरा सोना पाते हैं पर गोबर को शिट कहकर पतलून ऊपर करके आगे निकल जाते हैं हिंदी में पति परमेश्वर कहलाते हैं कभी सती अनसुईया बन जाते हैं पर डिस्को में किसी और के साथ बाहों में झूल जाते हैं हिंदी में तैरते हैं हिंदी में वीजा पाते हैं पर हिंदी का एक शब्द बोलने पर शर्मशार हो जाते हैं शर्मशार हो जाते हैं छोटी छोटी व्यंग हैं दो तीन मैं आपको सुनाना चाहूंगा दो मिनट बाकी हैं मेरे पास परीक्षा में एक सवाल आया क्रिकेट और हॉकी में अंतर बताओ एक परीक्षार्थी ने उत्तर सुझाया हॉकी देशी है इसलिए इसे विदेशी खेलते हैं क्रिकेट में हर फाइनल हार कर भी खिलाड़ी बनते हैं लखपति हॉकी के मैच जीत कर भी रह जाते हैं खाकपति हर सिक्सर पर क्रिकेट में लगता है सट्टा हॉकी के गोल पर गोल हो पर मैच देखने कोई जाता है भूला भटका भूला भटका आकाशवाणी से जुड़ा जुड़ाऊ तो एक मेरी लास्ट व्यंग कविता एक आकाशवाणी पर आवाज आई कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें आकाशवाणी पर आवाज आई कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें अगले ही पल बिजली ने कटौती दिखाई दो घंटे बाद बिजली आई तो रेडियो ने आवाज तो रेडियो में आवाज सुनाई दी अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमने कैसे बिजली बचाई हमने कैसे बिजली बचाई धन्यवाद क्या बात है बहुत अच्छा नीरज जी निश्चित रूप से अपने परिवेश को यदि काव्यात्मक रूप से लेकर कुछ हम बात कहें तो वो बात एक निराले ढंग से कही जाती है और ये जो शब्द सब, शब्दों के साधक है आ, अपनी बात व्यंग में हाष में कहते हैं मैं कहता हूँ कि ये जो शब्दों की दौलत है सब आप ही की बदौलत है ये जो शब्दों की दौलत है सब आप ही की बदौलत है शब्द सिक्कों से खनकते कम नहीं होते शब्द नहीं होते तो हम नहीं होते शब्दों से ही लय है ताल है सुर है हम तो शब्दों के गुलदस्ते हैं आपको हंसाते हैं इसीलिए हंसते हैं और इसी कड़ी में थोड़ा आपके चेहरों पे स्मित हास्य आए मैं आमंत्रित कर रहा हूं झीलों की नगरी से हमारे बीच श्रीमाली जी आए हैं मनोहर जी श्रीमाली और हास्य के बहुत बढ़िया व्यंगकार गीतकार कवि हैं मैं आपके जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय मनोहर जी श्रीमानी जी हाष्य में लिखता हूं, वीर रस में लिखता हूं कोई रस ऐसा नहीं जिसमें मैं नहीं लिखता हूं लेकिन आपके सामने पाँच मिनट का जो समय मुझे अलॉट हुआ है उसमें दो चार कविताएँ हिंदी में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा वैसे मेवाड़ी का राजस्थानी का बहुत अच्छा कवि हूँ लेकिन अभी हिंदी का पक्ष लूंगा दूसरों पे कविता करना बहुत आसान होता है लेकिन अपने पे कविता करना बहुत मुश्किल होता है चलिए अपने पर छोटी सी कविता से शुरुआत करता हूँ कि हमारे सिर पर देख किसी ने केशों की कमी हमारे सिर पर देख किसी ने केशों की कमी और कह दिया इसे बंजर जमी पर यह उपमा हमें कब स्वीकार थी आत्मा रही दिक्कत थी हम हमरे कर्म के कवि और कान बड़े रसिक मधुर उपमा सुनने को अधीर तनिक हुआ क्या कि हमारे कान में बैठे तो जंतु हुआ क्या कि हमारे कान में बैठे तो जंतु जिसमें एक नर एक मादा थी और मादा इस कान से इस कान में जाने को आमादा थी तभी हमें मधुर स्वर लगा सुनाने मादा लगी गुनगुनाने चलो दिलदार चलो चांद के उस पार चलो पहले मैं मेडिकल कॉलेज उदयपुर में सर्विस करता था कलेक्ट्री के सामने ही मेडिकल कॉलेज है और कलेक्टर के सामने वाली सड़क पर एक ज्योतिष बैठा रहता था जब मैं उधर से गुजरता था मेरा कवित्व मुझे झकझोरता था कि यार मैं ऐसे ऐसे कवियों ज्योतिषियों को देखा है जो 501, 1101, एक लेके भविष्य देखते हैं और ये ज्योतिष सवा रुपए में भविष्य देखता है मेरा कवित्व जगह एक छोटी सी कविता मैंने उस ज्योतिष के ऊपर लिखी देखिए आपको अच्छी लगे आशीर्वाद दीजिए कि कलेक्टर के सामने वाली सड़क पर बैठे हाथ फैलाकर किसी ने अपने भाग्य की आजमाइश की ज्योतिष ने भविष्य बताने के पहले पूरे हाथ की पेमाइश की फिर मुस्कुराकर सवा रुपए की फरमाइश की इतने में क्या हुआ कि पास ही बेटी एक कुतिया उस हाथ बताने वाले का पैर बार बार चाट रही थी और ज्योतिष के कार्य में हाथ बांट रही थी उस व्यक्ति ने पूछा कि ज्योतिष या कुतिया क्यों मेरे पैर को सहलाती है क्या मेरे हाथ की रेखा इसके बारे में कुछ बतलाती है ज्योतिष ती गंभी बना बोला बेटे भोला जीवन रेखा मंगल ग्रह पर आते आते रह गई आदि है और फल ये कहता कि ये तेरे पूर्व जन्म की दादी है उस व्यक्ति ने पूछा अच्छा ज्योतिष ने कहा सचमान बच्चा तो प्रसन्नता से उससे अपने घर ले गया और ज्योतिष को सवा की बजाय सवा पांच दे गया और घर जाकर बता दी बीबी को सारी बात कहा सभी प्राणी एक एक क्या जात और पात सवेरे को चला गया ऑफिस शाम को आया तो बीबी गलियारे में बैठी थी चुपचाप हुआ पदचाप क्योंकि आ गए थे आप पूछा कहा है वो कुतिया के लिए पूछा तो पूछा कहां है वो तो बोली अजी अंदर है तो बोला क्या वंडर है केवल अपने ही सगे संबंधियों पर इतराती हो और अपनी सगी दादी सास से मिलने से कतराती हो तो वो बोली अजी मैंने बाहर बैठने का किया वादा है क्योंकि अंदर उनसे मिल रहे हैं आपके दादा हैं। <laughs> कई बार क्या होता है मेहमान आते हैं बहुत क्लोज रिलेशन होने से एक दूसरे की कपड़े इधर उधर पहन लेते हैं यह सच्ची घटना है मेरी बहन ने मेरे को सुनाई मेरी बड़ी बहन मेरी छोटी बहन गया मेहमान गई छोटी बहन की साड़ी बड़ी बहन ने पहली आगे क्या हुआ देखिए मेरे को कविता का प्लेटफार्म मिला मैंने एक छोटी सी कविता लिखी कि ऑफिस से सीधा घर पहुंचा तो बीबी से मिलने की तमन्ना में एक साथ चार सीढ़ियां गया फांद था और अंदर जाकर देखा तो रातियों का रानी का घूमट में छिपा हुआ चांद था अंदर जाकर देखा तो रातों की रानी का घूंग हम तो सोच रहे थे घर जाते बीबी बाहों में भर लेगी दूर से ही दौड़ कर हलोडियर कहेगी और कुछ करने की मुझे बड़ी आस थी पर घूंग उठा के जो देखा तो बीबी की साड़ी पेने मेरी बड़ी सास थी मैं कभी किसी जमाने में जब मेडिकल कॉलेज में पेंटर हुआ करता था तो टूरिस्ट डिपार्टमेंट के मैंने बोर्ड बनाने के होर्डिंग तो लिख लें तो मैंने एक कविता उस टाइम लिखी कि माउंट आबू की एक पिकनिक में किसी ने जबरदस्ती पिलाई बांग थी और गड़पड़ यहां पर हम लंबी थी बांग थी तो दरवाजा खुला तो किसी के कंधों का सहारा पाया कौन था नशे की दुनिया में रात के अंधेरे में ये नजर ना आया हमने पूछा बच्चे सो गए तुम तो साले की सिस्टर करो ना में नहीं मनोहर आए है, है बाबू है तो प्यार का नाम सुनते जोर से पड़ी जापट तो का दे हमको जता संताप था पर लाइट जली तो देखा कि गुस्से में बुर्रा न खड़ा मेरा बाप था धन्यवाद आपके चेहरों की मुस्कुराहट देख के हम लोगों को भी बहुत आनंद आ रहा है भाई साहब श्री माली जी सिर से इन्होंने अपनी कविता शुरू की और कुतिया और पाहों तक पहुंच गए मुझसे मुझसे कह मैंने पूछा कि ये गंजे होने से कोई नुकसान तो नहीं है कि बस किशोर जी एक ही प्रॉब्लम होती है जब मैं मुंह धोने लगता हूँ तो पता नहीं चलता है कहाँ तक धो जाऊँ यह कई है कवि सम्मेलनों का आनंद है और सिर्फ आनंद के लिए हम ये आ, सारी बात करते हैं इस तरह की बात करते हैं अभी मेरे आशुतोष भाई रमेश भाई रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे पूछने लगे किशोर जी आप लोग ये हास्य कहाँ से उठा लेते हो मैंने कहा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं इधर उधर बहुत बिखरा है सिर्फ एक दृष्टि और एक सृष्टि की जरूरत है बोल कैसे कि पिछले दिनों में अपने एक पड़ोसी के घर गया जगदीश नाम था आप में से हो तो कोई अपने ऊपर न ले मैंने जाके आवाज लगाई कि जगदीश भाई है क्या तो उनकी धर्मपत्नी बाहर आई बोले भाई साहब अभी ऑफिस से नहीं आए मैं खड़ा हो गया मुझे बहुत जरूरी काम था इतने में मैं देखता हूं जगदीश भाई हाफते से भागते से दौड़ते से अंदर घुसे और जो स्थितियां पैदा होती है कैसे हास्य पैदा होता है देखिए कि हमारा पड़ोसी जगदीश हाफ्ता सा भागता सा घर आया रस्ते का किस्सा घर को सुनाया ये किस्सा इसलिए याद आ गया कि कुत्ते की बात इन्होंने करी थी कि हमारा पड़ोसी जगदीश हाफता सा भागता सा आया रस्ते का किस्सा घर को सुनाया कि देखो आज मैं आ रहा था तो रस्ते में तीन कुत्ते बेचारे के कुत्ते पीछे पड़ गए होंगे इतने में बच्ची ने बात काटी कि मां मेरा ड्राइंग बॉक्स है मां ड्राइंग बॉक्स लेने चली गई ड्राइंग बॉक्स ड्राॅंगस बाहर आई और पूछा हा हा क्या हुआ कि आज मैं आ रहा था तो तीन कुत्ते इतने में बच्चे ने बात काटी कि माँ मेरा बल्ला है तो माँ जोर से चिल्लाई बच्चों पे चिल्लाई नालायकों पहले कुत्ते की बात तो सुन लेने दो हास्य दोस्तों कहीं से भी एक बार जोरदार तालियां श्रीमाली जी के लिए और आइए इस कवि सम्मेलन चूंकि हम इस पवित्र स्थल पर विराजमान है हर तरह का माहौल यहाँ पर है और इस काव्य गंगा में अगले पड़ाव पे मैं जिस कवि को आमंत्रित करना चाह रहा हूं हमारे जयपुर से हमारे बीच में हमारी मायड़ भाषा जो राजस्थानी है उसके बहुत एक सरस गीतकार हैं भाई कल्याण सिंह जी शेखावत आपकी जोरदार तालियां क्योंकि मायड़ भाषा के लिए अक्सर कहा जाता है इन धड़्री कीकर हुए चेहरे बिना पिछाण और मायड़ भाषा रहे बिना क्यारो राजस्थान तो थोड़ी सी हमारी मायड भाषा का भी आनंद लीजिए जोरदार मंच प्रबुद्ध हो। मैं भाषा का कोई गीत तैयार करके नहीं आया मैं मैं क्षमा चाहता हूं। कुछ दोहों के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं बाहें फैला कर खड़े बाहें फैला कर मिले मेरे अपने खास बाहें फैला कर मिलें मेरे अपने खास मुंह पर हल्की सी हंसी, भीतर भरा खटाश भीतर भरा खटाश और सब एक पर्यावरण के हिसाब से देखिए पेड़ों पेड़ों ने मांगा नहीं पेड़ों ने मांगा नहीं फल छाया के फल छाया का मोल और दाम चुकाकर कब मिला दाम चुकाकर कब मिला वर्षा जल अनमोल वर्षा जल अनमोल और सब एक गीत वैसे एक खत के हिसाब से लिखा है पर खतों का जमाना आजकल निकल गया है परंतु पुराने खत भी पचास पचास साल के बाद भी कईयों को मिल जाते हैं वैसे ये खत का जिक्र करता हूँ मिला है मिला है आज एक खत मीत मिला है आज एक खतुमी संध्या काल सुनाने आया संध्या काल सुनाने आया भोर भरा संगीत मिला है आज एक खतुमी क्या आगे क्या लिखा साहब आप में बाट जोहते युग बीते हैं बाट जोहते युग बीते हैं तब यह पहला खत आया मन उमड़ी घन घोर मन भावन सावन छाया लिखा हुआ प्रियतम संबोधन लिखा हुआ प्रियतम संबोधन रचे अनोखीरी मिला है आज एक खत में तु मिला है आज एक खत में क्या होता है सब फिर आगे बाँच बाँच कर फिर फिर बाँचू बाँच बाँच कर फिर फिर बाँचू रोऊं या मैं मुस्काम अखियाँ रोती होठ सिते अखियाँ रोती होठ सिते कैसे इनको समझाऊं बिरहन पायल बिछिया बाजे बिरहन पायल बिछिया बाजे अनहद का संगीत मिला है आज एक खत में भरा लबालब मृदु भामो से भरा लबालब मृदु भामो से भर प्याला पीता जाऊ खत के हर आँ पे मितवा खत के हर आँ पे मितवा तेरी ही मूरत पाऊ जंकृत है ये तन मन मेरा जंकृत है ये तन मन मेरा सुन मेरे मन तुम मिला है आज एक खतुमी और सब अंतिम है जीवन सूखा जेठ मास सा जीवन सूखा जेठ मास सा मन तपता तन है प्यासा यह खत पहला और आखिरी सहरा बरसी बरखा सा परमानंद छलक कर बरसे परमानंद छलक कर बरसे जब पाओ मन में तुम मिला है आज खत तुम्हें लिखा हुआ लिखा हुआ, हुआ प्रियतम संबोधन रचे मिला है आज बहुत खूब निश्चित रूप से मित्रों खत जो है अब बीते जमाने की बात हो गई मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया कि एक अक्ल के अंधे ने खुदा के बंधे ने क्योंकि आजकल ईमेल चैटिंग वेटिंग फेसबुक और व्हाट्सएप और इसी पे सारे संवाद हो रहे हैं तो एक मित्र की पंक्ति कि एक अक्कल के ने खुदा के बंदे ने कंप्यूटर पे लड़की पटाई कंप्यूटर पे हुई सगाई कंप्यूटर पे हुआ विवाह और कंप्यूटर पर डिवोर्स इसी बहाने हो गया पूरा कंप्यूटर कोर्स <laughs> मैंने कहा था तो ना दोस्तों कि आप मंत्र मुक्त भी होंगे हंसेंगे, रोएंगे और मनोरंजन का अनुभव करेंगे तो मुझे लगता है कि नितिन पुरोहित नीरज शर्मा मनोर श्रीमाली कल्याण सिंह सेकावत और किशोर पारी किशोर जी को आपने अभी सुना और कल भी हम इसी वक्त और भी बहुत सारे कवियों के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे लेकिन आज के लिए बस इतना ही और चलिए आप सदा खुश रहें मस्त रहें हंसते रहें और मुस्कराते रहें यही हमारी दुआ है कल फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ मुझे दीजिए यानी मैं आपका दोस्त ताँ रमेश आपसे चाहता हूँ इजाज़त आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो